गीता तत्वचिंतन स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर इकहत्तर फिर भी स्वभावगत राग और द्वेष पर नियंत्रण आवश्यक तो भले ही सामान्य जनों के लिए और अधिकांश ज्ञानियों के लिए भी अपने स्वभाव से ऊपर उठना अशक्य हो पर क्या निग्रह की अप्रयोजनीयता सबके लिए है भगवान कहते हैं नहीं निग्रह की प्रयोजनीयता है साधना और पुरुषार्थ की नितांत प्रज प्रयोजनीयता है निग्रह क्या करेगा जहकर भगवान ने साधना के लिए हमें हतोत्साहित नहीं किया उन्होंने मात्र प्रकृति या स्वभाव की बलवत्ता प्रदर्शित की पर जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ है और स्वभाव के बलि होने पर भी उस पर हावी होने का संकल्प करते हैं उनके लिए निग्रह फल होता है इसीलिए भगवान अगले ही श्लोक में अर्जुन को राग और द्वेष पर विजय पाने के लिए प्रवृत्त करते हैं वे कहते हैं से राग द्वेश परिपंथिनो इंद्रियों का अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष स्वाभाविक है किसी को इस राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों उसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं श्लोक के पूर्वाध में भगवान ने इंद्रिय विषयों के प्रति इंद्रियों के राग द्वेष की स्वाभाविकता बदलाई। आँखों का विषय है रूप अच्छे रूप के प्रति आँखों की आसक्ति होती है और भद्दे रूप को वे देखना नहीं चाहती यह द्वेष है कान का विषय है शब्द मधुर और प्रिय शब्द कान के राग का कारण होता है कर्कश और अप्रिय शब्द से कान को द्वेष है इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के साथ समझना चाहिए ये राग और द्वेष इंद्रिय विषयों में व्यवस्थित है मानो प्रकृति ने ही इनकी व्यवस्था कर दी है पर ऐसा मानकर कि ये इंद्रियों के लिए स्वाभाविक है क्या हम भी उनके वस्त्र में होकर चलें? भगवान कहते हैं नहीं ये कल्याण के मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं ये शत्रु हैं हमें सही रास्ते से भटका देते हैं अतः इनका प्रतिकार करना चाहिए इनके वश में होकर चलने से हमारे स्वभाव में ऐसी दुर्बलता आ जाती है कि फिर निग्रह और संयम किसी काम का नहीं होता अतः इंद्री विषयों के प्रति राग और द्वेष से बचने के लिए हमें प्रारंभ से ही निग्रह की सहायता लेनी चाहिए ऐसा सोचकर चुप नहीं बैठना चाहिए कि विषयों में इंद्रियों का राग द्वेष तो स्वाभाविक है अतः ऐसी स्वाभाविक बात को क्यों काटा जाए भगवान के ऐसा कहने का एक विशेष तात्पर्य था अर्जुन के मन में भिक्षावृत्ति के लिए जो खिंचाव पैदा हुआ था वह पूरी तरह से गया नहीं था यद्यपि भगवान ने अर्जुन को तरह तरह से युद्ध करने का खुमारी उतरेगी तब उसका अभी का दावा कुछ क्षत्रियव तो फिर से जागेगा तब यदि वह अपने को भिक्षावृत्ति रूप धर्म में स्थित पाएगा तो आत्म ग्लानि के कारण आत्महत्या ही कर बैठेगा इसीलिए वे स्वधर्म में स्थित रहकर मृत्यु का वरण श्रेयस्कर समझते हैं क्योंकि उसमें सहजता बनी रहती है पर धर्म ऊपर से भले ही ऐसा लगे कि स्वधर्म की अपेक्षा वह अधिक अच्छी तरह से अनुष्ठित हो सकता है पर उसकी ओर मन को नहीं देना चाहिए वह एक प्रलोभन है जो हमारे चित्त को डावाडोल बना देता है और स्वधर्म से विचित करने की चेष्टा करता है परधर्म का स्वीकारण हमें स्वधर्म से तो डिगा ही देगा परधर्म में भी हमें स्थित नहीं होने देगा यह जीवन का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है स्वधर्म और परधर्म की विस्तृत व्याख्या हम अपने गीता प्रवचन क्रमांक अट्ठाईस एवं उनतीस में कर ही चुके हैं अतः यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति अभीष्ट नहीं है